फिर जो गायों की बड़े बड़ी विचित्र ये तो माताओं बात बाद ये गायें अभी अभी स्वयं बल से हैं। ये गायें थी चरने के लिए अलग और छोटे बछड़े जो थे हाल के हुए वे घरों पर ही रहते और बड़े बछड़ों को तो लेकर श्याम सुंदर ये जाया घर से अलग तो तीन बल होते छोटे बछड़े घर पर रहते बड़े बछड़े बाहर जाते और गायें बाहर जाती तो ये गायें भी अभी अभी लौटी हैं परंतु आज कुछ अद्भुत बात और दिन को यह था जब गायें आती तो छोटे बच्चे जो दूध पान करने वाले उनकी और लपकती जाती है और वो दूध पीने लगते आज ये गायें दम से लौटी अभी बछड़े पहले आ गए छोटे बच्चे गायें तो कुछ देर से आती तो इन्होंने आती बड़े मछूरों की ओर इनकी दृष्टि चली गई और वो सारे गोष्ठ में सर हंकार करती हुई और उधर ही गौरी मानो उनके अंदर से वाचंद का श्रोत उमड़ पड़ा धारा उमड़ पड़ी वो गौरव कहा जाती हूँ कहाँ जाती है बड़े बड़े जो घर पर थे पर सुने कौन तो उनकी ये स्नेह विफुलता को देख करके सारे गोप भी वो रस में मक्त तो हो गए उनका भी भाव द्रवित तो हो गया और ये सारे के सारे बछड़े बने हुए श्याम सुंदर तो ये बस जब अपनी अपनी माताओं की वो हम्बा रब सुना पुकार सुनी तो ये भी वो बोले अभी तो कुछ बिना बंधे हुए थे और जो बढ़े उगजाने लगे कि जल्दी मैया आ जाए हमारे पास अब श्री श्याम सुंदर को तो गायों के बछड़े बनकर उनका दूध देना है ना सुख दो में इनको तो ये सब कस मुक्त में चाहिए इन्होंने दूध पुनः छोड़ दिया था ये सब घास पर थे ये बड़े बछड़े परंतु ये इनको देख करके गायें प्रमत्त हो गई और गायों को आनंद मत देख करके ये बछड़े भी सब नाचने लगे अब पास आते आते उनके स्तरों से दूध झरने लगा बड़े बछड़ों के लिए स्तन दूध नहीं झरता गायों के स्तन अलग कर देती है सिंह दिखा देती है नहीं पीने देती बड़े बछड़े को पर आज इन बड़े बछड़ों को देख करके गायों के स्तनों से दूध झरने लगा हंकार करती हुई दौड़ी और जाके चाटने लगी गावस्त तो गुस्त निपुत सत्वरम हंकार घोष परिहूत संगतान स्वान स्वकाण वत्तरा पायन मूल्य हंसू संप जा कर उनके अंग चाटने लगी स्तन पान कराने लगी और आनंद आनंदमुक्त तो हो गई ये बजराज मंदन के ये लीला विहार का पहला दिन प्रथम दिन अब इसमें साल भर है ना तो हेमंत शिशिर बसंत ये ग्रीष्म पारस सब ऋतु इसमें आनेगी और फिर शारदीय वृंदा में ये बजपुर के आकाश को अलंकृत कर देंगी तो उस समय बग़राज अकेले ही बिछड़ेंगे तो ये भगवान स्वयं ही बछड़ा बने स्वयं ही बालक बने और स्वयं ही सब चीज बने और स्वयं ही स्वयं में सब प्रकार का व्यवहार करते हुए लीला करने लगे इस प्रकार व्रव सारा का सारा भगवान की लीला से आवृत हो गया जिधर देखो उधर श्याम सुंदर गोप गोप बालक सारे हजारों हजारों एक एकजुट हो रही थे हजारों गोप शिशु और हजारों बछड़े ये गिधर बेहोधर श्याम सुंदर स्वयं आज आनंद मत हुए अपना ही आनंद अपने आप ले रहे हैं इनका मातृभाव जो का त्यों रहा पर इन्होंने कृष्ण को पहचाना नहीं ये हमारे बालक वो बालक नहीं है हमारे बालक को कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा हर कर ले जाए गए ये ज्ञान इन गोप रमयियों को नहीं है और उन्हें गायों को पता इस बात का है कि हमारे वो बछड़े तो रह गए इसे तो श्याम सुंदर बछड़े बने हुए हैं इस प्रकार वे गाय और इस प्रकार वे गो परमणियों ये ब्रजराज ब्रज बिहारी को ही अपना अपने गर्भ से उत्पन्न बालक मान करके उनको दूध पिलाती लाल लड़ाती गये चाट पहुँच करके क -क कतार से सब भाव से जो बनी हुई बस अंतर उतना ही कि श्री श्रीकृष्ण के बदले गोब सुंदरियों के अंतर हृदय में पुत्रों के प्रति और गायों के हृदय में इन बड़े बशरों के प्रति जो स्नेह की धारा पहले थी वो अब नहीं रही बदल गई विशेष आकर्षण हो गया जो प्रवाह पहले स्वाभाविक था और शांत था बहता था प्रवाह प्रवाह तो था और वो सहज था साधारण था और उसमें एक शांति थी शांत प्रवाह था ये जहां जहां पर भगवान का निर्विशेषत्व है वहां पर शांत रूप विशेष है शांत है तो जो शांत और समगतिक जो प्रवाह था वो प्रवाह अत्यंत वेगवान हो गया वो धारा बड़ी बेगवती हो गई उसमें हिरोरे उठने लगी तरंग उठने लगी और उधर श्री कृष्णचंद्र में जो ये भावना थी कि ये मेरी मां है मैं इसका पुत्र हूं और ऐसी भावना उस समय इस प्रकार से नहीं थी भाई तो ये हमारी मां है जरूर पर हमारी मां तो जशोदा ही है तो आज इनके मन में ये हो कि ये सभी हमारी मां है यदत इस बात को उन्होंने प्रकट नहीं होने दिया इस बात को उन्होंने छिपा कर रखा और बिना ही ये मैंने इनसे तो ये हो गया वो सोबा तो नहीं ये बसरूप में विधि होने पर भी बालू रूप में रहने पर भी छह छह महीना में ही इनके स्वरूपक छुट्टी नहीं हुई होती नहीं कभी हो सकती नहीं <coughs> तो इस प्रकार वे सुख देने लगे मातृभाव जो जो भयो गो गोपिन से ही पूर्व बाल से अधिक नेह वृद्धि यही हरि हरिमय भई अशेष गो गोपिन की मातृता इतना भयो विशेष नेहा अधिक विना रसत गो गोपिन के मांग कृच्र कहे भावित प्रथम सर्फ सबा प्रोक भावना जनमी पर प्रोक भावना हरि कहे तैसी प्रथम पर जैसी एक मोह दान महिषा बाल भाग के प्रभु जगदीशा मैं हूँ सुत ये है मम माता इतने बिना जानी होता अब नंद नंदम में भी नंद बाबा के घर में भी नंद महल में भी वो जशोड़ा मैया का समस्त कार्यक्रम नीलमणि का श्रृंगार भोजन शयन सब का सब जो का ट तो चल रहा है वे मैया प्रतिदिन वैसे ही श्याम सुंदर को सवेरे जगाती हैं और वे अपनी मनोहर चेष्टा से माता को रोहिणी मैया को आनंद दान किया करते हैं फिर भैया दाऊ जी भी आते हैं लाड लगाते हैं फिर बच्चा के लिए दोनों साथ जाते हैं सारे सारे सखा जाते हैं स्वयं बने हुए काल फिर लौटते फिर माता गोद में लेती फिर उनका श्रम हरती दारू होता कनेवा कराती फूद फैलाती माखन खिलाती सुनाई देती इस प्रकार रोज रोज पर एक नई बात हो गई माता भी कुछ आश्चर्य हुआ कि ये गोटियां पलट गई क्या अरे घर भरा रहता गोटियों से संध्या के समय जब शौम सुंदर आते तो वो अपने अपने बालकों का तो कुछ छोड़ा छोड़ा काम कर लेती पर तो ड्यौरी सब चली आती नंद भवन में और जब तक लाला सो न जाते तब तक, तक अगर मां रोकती ही तो कोई कोई बहना बना रही थी बोले मैया हार टूट गया मोती काट क्या करें हार के ये मोची तो दिन लें तोड़ देती हार को तो तमाम मोतियों को बिखड़ा देती छोड़ छोटी छोटी मोती छोटी मोती बाहर पहन के आती कि जिसको देर रह गए दीपक ले करके आती बोले जरा जलाए लोग बाहर जाकर फूक मार देती मेरे मैं सी जलाने आ गई इस प्रकार से जो में रित्य लोगएं बना बना कर जो शाम सुंदर को देखा करती और जब तक सो न जाते और जब तक मैया जरा गांठ न देती तब तक, तक जाती नहीं अब उनका आना बंद हो गया उपचार से तो भले कभी कभी आ जाती पर तो वो सारा स्नेह उनका अपने अपने पुत्रों पर हो गया पुत्रों पर क्या हो गया मतलब तो तो जहां था वहीं रहा वो श्याम सुंदर ही स्वयं उनके पुत्र बन गए और गाय जब उस तरह से सेमस श्याम सुंदर के पास नहीं आती उनको श्याम सुंदर स्वयं बच्छे बनकर के उनका दुग्धपान दुग करते हैं वो अपना स्तंभाती हैं और आज खूब हैं आदमी मन में शंका नहीं कि हमारे इस जीव के चाटने से कहीं अंग में क्षत लग जाएगा ये उनको शंका नहीं मैं में खूब चाटती हैं, खूब धूल चाटती हैं और लेहन करती हैं और वो अपने अपना स्तन फैलाती हैं नया नया दूध उनके अंतर से आने लगा अमृत श्राविक तो नंद भवन भीड़ हो रही तो मैया एक बात मन में आगे अच्छा मेरे तमाम भीड़ लगी रहेगी तो मैं नपेज को ठीक से खिला सकती डर लगा रहता है पर नजर लगा देगी ये तो मानता मानता हमें ऐसे ही खाता पीता ऐसे नाचते लगता और कभी कभी ज्यादा खाने लेता मैं डरती आंखों से ढक लेती कहीं कोई गोपी देख लेगी अब उनसे कहूं भी कैसे कि तुम भाग जाओ जरा कहीं वो नाराज हो जाए और आशीर्वाद न दे तो बड़ी मुश्किल हो जाए इसको भी आशीर्वाद चाहिए रोज रोज तो रोज मैया आशीर्वाद लेने के लिए उनके रोज और मैया को आशीर्वाद लेने से कभी तरक्ती नहीं कोई जाती अरे बोले जा रही है तो बोले हाँ मैया तो आशीर्वाद नहीं देती जा बच्चों <laughs> तो रोज रोज मैया आशीर्वाद लेती तो ऊपर ऊपर मैया के मन में ये भी कि भाई ठीक से खिला नहीं सकते बच्चा अकेला रहे तो मौज सिखा पांच जनी तो इकट्ठे सौ जनी इकट्ठी हो गई इनके सामने अब मन में संकोच भी होता है और वो वो भी संकोच करता है यदि कि आजकल कर वो करता तो कर्तव्य इतना सीख गया है गोपियों के सामने ढीठ हो गया लेकिन जो तो भी आदमी संकोच करता है ना दूसरों के सामने तो बड़ा अच्छा हो गया अब ला को बड़ा अच्छा समझे गोपियाँ नहीं पर गोपिया तो भगवान नारायण ने कर पाती सब नारायण करता हूँ उनको नारायण सुदेव मैया के नंदा के नारायण ने बड़ी कृपा की तो गोपियों का उन्होंने हृदय पलट दिया तो बड़ा अच्छा हो गया अब नीलमणि को सारा स्नेह अपना अर्पित कर देने का अवसर मिल गया तुम तो तुम तो मैया ऐसे प्रसन्न हो गई इधर मैया प्रसन्न उधर गैया प्रसन्न उधर ये संतमा मृत गोपियां प्रसन्न और ब्रह्मा जी को प्रसन्न होना है तो इस प्रकार से सुयोग मिल गया मैया को मनमाना करने का किसी घर ध्यान ही नहीं लिया अरे नहीं आ नहीं सही कोई बात ये ही है आती तो अच्छी बात है नहीं आती तो अपने आराम है और पूर्वासियों को ये पता लगा नहीं कि कहीं किसी धारा में परिवर्तन हो गया कहीं तो दूसरी धारा बह चली है ये भगवान की योग माया किसी को कुछ पता नहीं लगा कोई कुछ जान पाएंगे जान पाएंगे नहीं तो कौन जान पाता है जिसको वो जानते हैं जान पा बिना जनाए उनकी लीला को कोई जान नहीं पाता लोग समझे भली कर बैठे और अपने आप को नरकों में भली डाल लें तो लीला बिहारी की ये बलिहारी लीला कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रिय ये बजराजनंदन सबके ये अब संतान के रूप में उनको ये पापा की निज संतान तो इनके मन में ऐसी बात नहीं कि वहां से कोई प्रेम हट गया हूं तो इनको स्वयं भी आश्चर्य होता है कि आजकल हम यही रहती हैं और वहां हम जाती नहीं तो क्या बात है तो लेकिन बार बार मन कहता कि कह अरे यहां तो बड़ा सुख मिलता है कि ये ये बच्चा जो है ना ये देखो गोद में आके बैठ गया और ये भी नया नया आनंद देने लगे इन्होंने देखा कि ये बच्चों, ये बच्चों का स्वभाव पलट गया गोपियों देखा पैरेट को भी रूटते भी थे खींचते भी थे आजकल तो ये मैया मैया मैया रात दिन कहते हैं और हमारे मन को मोह लिया है और मानो ये तो हमारे सुख की सामग्री बन गया है जैसा हम चाहती है वैसे करता है हमारा बच्चा तो ये भगवान ने बड़ी कृपा की कि ये बच्चे सब ऐसे अनुकूल हों और खेल खेलते बड़ा सुख देते हैं इस प्रकार से सारे बजरंग व्रजबासी को न रह नारी जय को ब्रजवासी तिल के प्राण कृष्ण सुखरासी निज पुत्र कृष्ण मधारा कृष्ण ये प्रथम विचारा और निज सुवर्ण मत प्रीति बही निरंतर सुखमय रीति बरस एक बार बाढ़ी सबकाहू निहलता निज सूत्र चतुकाहू नेहलता स्नेह की ये दिनों दिन बढ़ने लगी और इसी के साथ साथ इनकी क्रीड़ा भी बढ़ने लगी ये साल भर पर स्वच्छंद खेल इतने होकर के खेल रहे एक घर में खेलने को मिलता तो नदी के सारे घर इनके खेलने के घर बन गए तो बड़ा आलोज इनके मन में कि ये ब्रह्मा ने अच्छा ही किया माताओं की भी इच्छा पूरी हुई गैयाओं की इच्छा पूरी हुई और ब्रह्मा जी का भी मोह भंग हुआ मोह भंग हो जाएगा बड़ी लीला आगे हो गया है ब्रह्मा जी तो चकित हो जाएंगे उस, उनके मुंह का वो दंड मिलेगा थोड़ा सा और रेम रस का आस्वादन भी प्राप्त होगा तो ये भगवान की नई नई लीला देख करके ये प्रसन्न हो हो ये सब और भगवान को बड़ा सुख मिला कि आज तो भाई ये और एक जगह खाते वो विश्व के सारे महात्मा लोग जो खिलाते हैं वो तो खिलाई हैं वो तो अर्पण करते हैं श्री कृष्ण अर्पण मस्तु और स्वयं खा लेते हैं खिलाफ हो रही है जितने भोग लगाने वाले सब अपने भोग लगाते है हैं ब्रह्म का नाम और यहां तो आज इनको भोग लगाने के लिए हजारों घर मिल गए और मित्र वो जहाँ स्नेह मरता है वहाँ दो चीज होती है स्नेह में दो चीज होती है बड़ा एक तो वो जहाँ स्नेह होता है जहाँ आंतरिक प्रेम होता है वहाँ बढ़िया से बढ़िया चीज उसको वो देना चाहता है माता का अपने पुत्र में पत्नी का अपने स्वामी में मित्र का मित्र में शिष्य का गुरु में जहाँ जिस प्रकार का स्नेह होता है उस स्नेह के क्षेत्र में जो चीज बढ़िया से बढ़िया है स्वयं उसको वो नहीं लेगा और उसको देगा ये स्वभाव है घर में अगर दो होती है अच्छी रोती है तो माँ कभी लिए अच्छी रोटी हाथ नहीं खाएगी बच्चे को देगी बड़ी पसंद होगी पत्नी अपने के लिए अच्छी चीज नहीं रखेगी पति को देगी बड़ी प्रसन्न होगी स्वाभाविक जो स्नेह है उनका ये स्नेह ये समर्थन में उत्तम से उत्तम वस्तु रख देता अपने आप कहना ही पड़ता शिक्षा नहीं पड़ती बल्कि उल्टा कहीं कहीं पर छिपाना पड़ता है कि कहीं बच्चा कह देगा कि मैया थोड़े चीज खाएंगे हमको दे दी तो मैया कह बोले नहीं मेरी नहीं ऐसी रखी है बेटा तू खाता मैं बल्कि तू ये मैं खाँ नहीं खाऊंगा वो नहीं ऐसी मैं खाऊंगी पर वो मां का मन मानता नहीं वो तो बच्चे बच्चे तो आज इनके एक बात तो ये हुई और दूसरी बात स्नेह में सुधार ऐसा होता है वो कहीं नहीं हो भोजन कोई अपने घर में करे या करके तो भोजन के कई प्रकार होते हैं तीन चार वही बने खीर बने मालपुआ बने बदाम की बर्फी बने बढ़िया बढ़िया खटाई मिठाई कुछ भी बने लेकिन उसमें होता क्या है एक तो होता है अपना बड़तपन दिखाने के लिए बोले देखो भाई अपने घर में आए और अपनी शान में बट्टा न लगे बढ़िया से बढ़िया चीजें ना ये भी याद रखेंगे वहां गए थे और हमने हमको बढ़िया चीज खाई थी कहीं नहीं मिली खाने को अपना गौरव दिखाने के लिए ये एक भाव दूसरा भाव है कि भाई इनसे काम निकालना है बढ़िया बैठी इनको खिलाओ या अपचित हो जाएंगे तो समय पर फिर इनसे खाए हुए तो रहे या या ना कुछ से नीचा होगा ही तो अपना काम निकाल देंगे एक व्यवहार होता है कि भाई व्यवहार में अच्छा खिलावे तो अच्छा खाने को मिले व्यवहार होता है एक बोले आफत आ गई अब क्या करें अब खिलाना तो होगा ही पर रोज की आफत अब भाई अब अगर इनको खराब चीजें तो अपनी इज्जत जाती है मन तो नहीं आएंगे ना में तो अच्छा पर आ गए तो चलो खिलाओ तो बढ़िया से बढ़िया चीज खाने को देते हैं पर मन में प्रीत नहीं होती एक बोले क्या कहें आ गया सर पर सवार होगा चलो खाओ अरे हलवा बना तो क्या थोड़ी बड़ा सा लेकिन ले क्या तुमको देना पड़ेगा मनी ने कह लिया अवज्ञापूर्वक खिलाए भी एक बोले इसमें खाना तो मीठा जारी ही मिला दे सा, तो खाते समाप्त हो जाए, ये भी खाना देते और जो प्रेम का खाना है वह सबसे विलक्षण है वहां तो उसके अंदर हृदय का रस भरा होता है ऐसा विचारकों ने मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि भोजन बनाने वाले और भोजन कराने वाले इन दोनों के हृदयों में जैसे भाव होते हैं उसी प्रकार का असर पड़ता है भोजन करने वाले पर काम अभाव, भाव क्रोध भाव लोभ भाव द्वेष भाव अनादर भाव प्रेम भाव सेवा भाव ये जिस भाव से भोजन बनाया जाता है और जिस भाव से परोसा जाता है उसी भाव का असर पड़ता है खाने वाले पर इसीलिए जहां अन्न का विचार किया गया है वहाँ अन्न की शुद्धि में एक शुद्धि ये बड़ी भारी मानी गई है कि खिलाने वाले का मन कैसा है अगर खिलाने वाले का मन अनुकूल नहीं है तो वहां नहीं खाना चाहिए श्री कृष्ण ने नहीं खाया श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया बड़ी तैयारी थी कृष्ण ने साफ कह दिया कि भाई खाना दो तरह से होता है या तो भूख मरे तो कहीं जो मिले सुखा ले प्रेम होगा खाए तो भूख नहीं मरता प्रेम आप में नहीं खाऊंगा ये साफ कह दिया श्री कृष्ण ने तो ये चीज दूसरी मिली एक तो खाने को बढ़िया माल मिला घर घर में माल मिला श्याम सुंदर को एक तो छोटा मिला के सब छोटा मैया बन गई और दूसरा साथ श्रेय स्वे श्रे की कामत घुरा मिला तो बड़ा मीठा लगे एक तो चील मीठी पर फिर भाव रस मीठा तो भगवान इस प्रकार से नित्य निरंतर उन सारे सखाओं के घरों में सखा बने सारी गायों के सामने गोवत्स बने मजे में दूध पीते खाते खेलते नया नया रस दे थे नई नई उमंगे नई नीछे बजे भरते हम ये तो खेल है ना तो विचित्र खेल खेलते हुए इतना इतना वत्स पाल मिशन सह पालीन वत्सनों वर्षन चित्रे वन गोष्ठ रह वत्स हरि आपू मिटन हित निजन परितापू बछरा वत् पाल के ब्याजा पालो निज जीव समाज गृह बन फिरत करत बहुली कृपा चंद गुण गण बहुशीला बरस प्रजंत गयी वीति लिखे उनकाहू बढ़े जो प्रीति ब्रज मंगल भगवान ब्रह्मिदान प्रभु भक्तन के सुखदान लगे देन सुख धर्म घर